पावक दीपक जागृत ज्योतित निस्दिन प्रभु का नेहरी प्रभु मंदिर यह देहरी गगन असीमत पवन अलक्षित प्रभु करुण से पलपल रक्षित यह पंचमहला गेहरी प्रभु मंदिर यह देहरी अतिथि पधारो भाग्य समारो क्षण भर को कंचन छवि पाए चरण बिछी यह खेहरी प्रभु मंदिर यह देहरी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 वहीं जीवन मुक्त फलित होता है जीवन मुक्त जैसा है जहां है उससे रक्ति भर अन्यथा होने की आकांक्षा नहीं है सब असंतोष गया एक महातृप्ति उदित हुई सब भांति परितुष्ट जीवन मुक्त को जगत परिपूर्ण है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 तो मनोवैज्ञानिक कहते हैं ये तो कुछ पागलपन का लक्षण आदमी कहता है कि ऐसा हो रहा है कि अपने बाल लौच डालूं क्रोध की हालत में ऐसा हो जाता तो ये तो पागलपन है और पागलखानों में ऐसे पागल हैं जो बाल लौच लेते हैं अपने अब ये जैन मुनि दिगंबर को तो लगेगा आह जब जैन मुनि केस लुंज करते हैं तो सारे जैन इकट्ठे होते उत्सव मनाते बीच में मुनि केस लौचता है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 हृदय की धड़कन से भी ज्यादा पास है सच तो यह है यह कहना कि परमात्मा पास है ठीक नहीं क्योंकि परमात्मा और तुम में जरा भी फासला नहीं है पास में भी तो फासला हो जाता है तुम तो मेरे पास बैठे तो भी हो तो अलग ही कि दूर बैठे कि पास बैठे क्या फर्क पड़ता है थोड़ी दूरी कम है लेकिन दूरी तो है ही लेकिन परमात्मा तुम ही हो इस बात की उद्घोषणा है संन्यास कि परमात्मा तुम हो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 अहंकार जितना बड़ा हो उतने ही जल्दी छूट सकता है जैसे पका फल गिर जाता है ही पका अहंकार गिरता है कच्चा फल नहीं गिरता जैसे कोई बच्चा गुब्बारे में हवा भरता जाए भरता जाए फुग्गा बड़ा होता जाता होता जाता फिर फड़ाक से फूट जाता ऐसा कभी कभी तुम्हारे अहंकार में मैं हवा भरता हूं तुम कहते ध्यान मैं कहता हूं अरे कहा ध्यान तुम तो समाधिस्थ समाधि तुम कहते हो कमर में दर्द होता मैं दर्द नहीं तो कुंडल नहीं जाग रही तुम कहते हो सिर में बड़ी पीड़ा बनी रहती मैंने कहा की बातों में पड़े हो ये तो तीसरा नेत्र शिव नेत्र खुल रहा सावधान रहना फुग्गे में हवा भरी जा रही फिर फूटेगा जब फूटेगा तब तुम समझोगे अहंकार के संबंध में एक बात बहुत आवश्यक है समझ लेनी इधर मेरे पास पश्चिम से बहुत लोग आते पूरब के बहुत लोग आते एक बात देख के मैं हैरान हुआ पूर्वी व्यक्ति को समर्पण करना बहुत सरल है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 पूरब का आदमी झुकता तो हो सकता है महज उपचार बस झुक रहा है झुकना चाहिए इसलिए झुक रहा है झुकने की आदत ही हो गई बचपन से ही झुकाए जा रहे मेरे पिता मुझे कहीं ले जाते थे बचपन में वो फौरन बताते थे कि जल्दी छूओ इनके पैर तो मैं उनसे कहता कि आप कहते हैं तो मैं छू लेता हूं बाकी इन सज्जन में मुझे छूने योग पैर छूने योग कुछ दिखाई नहीं पड़ता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 तो छोड़ दे झाड़ को अब बात खत्म हो गई जीवन का यह अनिवार्य हिस्सा है कि जीवन को हमें विरोध से ले चलना पड़ता है एक सूफी फकीर बाजीद अपने गुरु के साथ नदी पार कर रहा था उससे पूछने लगा अपने गुरु से कि आप सदा कहते हैं संकल्प भी चाहिए समर्पण भी चाहिए दोनों बातें विपरीत है कोई एक कहें आप उलझा देते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 तुमने देखे विनम्र आदमी तथा कथित विनम्र आदमी उनकी आंखों में कैसा अहंकार झांकता है वास्तविक विनम्र आदमी में ना तो विनम्रता होती और ना अहंकार होता दोनों नहीं होते झूठे विनम्र आदमी में विनम्रता का बड़ा आरोपण होता है और भीतर छिपा हुआ अहंकार होता है तुम जरा खरोंच दो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 दोनों पैर पकड़ के मुल्ला को उठाया घुमाया और नदी के उस तरफ फेंक दिया कपड़े झाड़ के नल्... मुल्ला खड़ा हुआ और बोले भाई अगर नहीं लड़ना है तो साफ क्यों नहीं कहते ये कोई बात हुई नहीं लड़ना है मत लड़ो और अब कृपा करके मेरे घोड़ों को भी इस तरफ फेंक दो क्योंकि मुझे शहर वापस लौटना तो तो तो मगर आदमी ऐसा है तो ना। तो ना। तुम हर स्थिति में जो चाहते हो कर लोगे तुम अपने अहंकार को सजाते ही रहते हो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 और यह आदमी कह रहा है अहंकार को शांति ले आना और मैं बिल्कुल कर दूंगा एक बार की निपटारा कर दूंगा पागल तो नहीं ये क्या कह रहा है लेकिन था बड़ा प्रभावशाली बौद्धि इसकी प्रतिभा बड़ी अद्भुत थी इसके आसपास की हवा में बात थी तो सम्राट आकर्षित तो हुआ और ऐसा किसी ने कभी कहा भी नहीं था कि बस आ जाओ खत्म कर देंगे एक बार में क्या बार बार लगा रखना जब वो लौटने लगा सीढ़ियां उतर रहा था तब बोधिधर्म ने फिर डंडा बजा के कहा कि सुनो भूल मत जाना तीन बजे आ जाना और ये मत भूल जाना कि अहंकार साथ ले आना नहीं तो घर छोड़ाओ सम्राट सोचने लगा ये क्या पागल है आदमी घर छोड़ाऊंगा अहंकार कोई चीज है जो घर छोड़ाऊंगा रात भर सो ना सका कई बार सोचा कि ना जाए क्योंकि उस अंधेरी रात में तीन बजे रात उस मंदिर में एकांत में यह आदमी कुछ भरोसे का नहीं डंडा मारने लगे या कुछ करने लगे इसकी बातचीत ऐसी है लेकिन आकर्षण अदम में था रुक भी ना पाया तीन बजे उठ ही आया उसके वजीरों ने भी कहा कि उचित नहीं क्योंकि आदमी कुछ अभी नया नया आया है कुछ देर रुके कुछ भरोसे का नहीं इसकी बातें उल्टी हैं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 अहंकार कोई चीज थोड़ी मैं ले आऊं तो बहुत ही धर्मासा उसने कहा तो 50 प्रतिशत काम तो हल ही हो गया चीज नहीं है अहंकार वस्तु नहीं है कुछ है नहीं सम्राट ने कहा कोई वस्तु थोड़ी है सिर्फ ख्याल है चलो आधा तो मामला हली हुआ अब ख्याल ही रह गया ख्याल को ही हटाना है आंख बंद कर लो और ख्याल को खोजो कि कहां है भीतर जाओ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 मेरे पास लोग आते हैं वो कहते हैं क्या करें ध्यान नहीं होता विचार विचार चलते रहते तुम कभी भीतर जाने की त्वरा ही नहीं तुम्हारे भीतर मुर्दे मुर्दे जाते हो कि चलो देखें शायद शायद से काम नहीं होता कि चलो ये कहते हैं जरा आंख बंद करके देख लें एक सेकंड की क्या होता है बोध धर्म सामने बैठा था डंडा लिए और वो डंडा मार सकता है सम्राट गया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 सिर्फ सीखी हुई बात को भूलना है कुछ है नहीं तुम कभी शांत बैठ के खोजो क्या है अहंकार नहीं तुम कुछ पाओगे जो वो सम्राट वो ने नहीं पाया तुम भी नहीं पाओगे अहंकार सिर्फ एक ख्याल है एक सपना है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 वो बोला कि आप देखते नहीं अंधे देखते नहीं मैं कौन हूं मैंने कहा मैं ज्ञानी की तलाश में था। आप मुझे बताएं कौन है छोड़े ये ट्रेन जाने दें। मैंने कहा ये बिस्तर रहा नीचे आप बैठे आप कृपा करके विराजे। अब और तो यहाँ कुछ है नहीं सूट के इस पर बैठ जाए और मैं यहाँ स्टेशन पर प्लेटफॉर्म पर बैठ के आपसे निवेदन करता हूँ आप मुझे समझा दे कि कौन वो कहने लगे आप पागल है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 उसकी तरफ गौर से देखते रहे और उनकी आंख में एक आंसू टपकाया वह आदमी तो घबरा गया उसने कहा कि आपकी में बात क्या है? आप मुझ में क्या देख रहे हैं आप ऐसी क्या तलाश कर रहे हैं वो थोड़ा भी हो गया। बुद्ध ने कहा कि मुझे तुम पर दया आती तुम दूसरों पर दया करने चले हो। तुमने अभी अपने पे भी दया नहीं की तुम पहले अपने पे दया तो करो वह आदमी कहने लगा क्या मतलब आपका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 वो ऐसा ही बड़ा सड़ रहा है और तुम छुद्र के पीछे भागे जा रहे हो विराट को छोड़ के क्षुद्र के पीछे भाग रहे हो सार्थक को छोड़ के व्यर्थ के पीछे भाग रहे आत्मा को खो के तुम हो क्या गए हो सिर्फ छाया मात्र जर्मनी में एक लोक कथा है कि एक आदमी पर एक भूत नाराज हो गए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 कि हम जो होना चाहिए थे वो नहीं हो पाए हम हार गए इससे चिंता पैदा होती तो अरे हमारा जीवन व्यर्थ है हटाओ इस आदमी को इसकी मौजूदगी उपद्रव करती तुमने सुनी एक स्त्री की बात सुना है एक स्त्री बड़ी कुरूप थी वो कभी दर्पण में नहीं देखती थी क्योंकि वो कहती थी कि सब दर्पण साजिश कर रहे हैं दर्पण कोई उसके सामने ले आता तो दर्पण तोड़ देती थी क्योंकि उसका ख्याल था कि दर्पण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 तीसरा प्रश्न एक बार आपके चित्र के सामने बैठे बैठे मन में कई तरह के द्वंद्व चल पैदा हुए एक भाव आया कि यह तो खत्म नहीं होगा खोपड़ी चलती ही रहेगी इसलिए आप ही संभालें तत्क्षण एक हल्कापन महसूस हुआ और मैं मस्ती में डूब गया और तब आपका वह गंभीर मुद्रा वाला चित्र खिलखिलाकर हंस पड़ा आज तक उसका स्मरण बना है भगवान आपको प्रणाम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 ऐसा नहीं कि कोई वहां झपट के संभाल लेता है कोई वहां नहीं कोई वहां नहीं कोई संभालने वाला नहीं लेकिन जिस क्षण तुम छोड़ पाते हो उसी धन, उसी क्षण क्रांति घट जाती तुम्हारे छोड़ते ही बोझ हल्का हो जाता है जैसे ही कहा आप ही संभालें तत्ण एक हल्कापन महसूस हुआ और मैं मस्ती में डूब गया वही ऊर्जा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 लेकिन सोरगुल के अतिरिक्त कुछ भी ना हुआ अब रखता हूं आपकी वीणा आपके ही चरणों में आप ही बजाएं बस अब वीणा बजेगी अब वीणा बजेगी बिना मेरे बजाय बजेगी तुम रखो भर तुम समर्पण भर करो तुम गादो मेरा गान अमर हो जाए मेरे वर्ण वर्ण, वर्ण विसंखल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 तुम्हारी मैं मैं तू तू के कारण उपद्रव होता था अब तुमने सब हटा के रख दिया तम उसकी धार बहने लगती सहज हो जाओ और निर्भार अब रखना चाहता हूं आपकी वीणा आपके ही चरणों में आप ही बजाएं बजेगी वीणा तुम अगर रख दो तो तुम्हारे कारण जो बाधा पड़ती थी ना पड़ेगी अब बस बाधा ना पड़ी सब होने लगेगा धार बहेगी सागर में उतरेगी सीमा चलेगी असीम से मिलेगी तुम्हारे कारण तुम्हारी चेष्टा के कारण अड़चन पैदा हो रही तुम्हारी सब चेष्टाएं धार के विपरीत ले जाती चेष्टा का मतलब ही होता नदी के विपरीत बहना का अर्थ होता है नदी के साथ बहना, बहना। मुल्ला मुलासुद्दीन अपने घर के बाहर बैठा था और लोग दौड़े आए उन्होंने कहा कि सुनो तुम्हारी पत्नी नदी में गिर गई और पूरा आया है तो मुला भागा एकदम नदी में कु पड़ा और बड़ी तेजी से उल्टी धार की तरफ हाथ पर मां के तैरने लगा लोग घाट से चिल्लाए कि नसुद्दीन ये क्या कर रहे हो तुम्हारी पत्नी बह गई, गई और तुम ऊपर की तरफ जा रहे हो उसने कहा तुम चुप रहो तीस साल से उसके साथ रहता हूं अगर सब स्त्री नीचे की तरफ जाती है तो वो ऊपर की तरफ गई होगी उसे मैं तुमसे भली भांति जानता हूं तुम क्या खाक मुझे समझा रहे हो मेरी पत्नी और धार के साथ बह जाए कभी हो नहीं सकता वो ऊपर की तरफ गई होगी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 जिसे प्रेम का रास्ता मिल जाए वो भूले ध्यान की बात भूले बिसारो ये बात प्रेम ही तुम्हारे लिए पर्याप्त है पिया खोलो के केवाड़ पिया खोलो के बाढ़ कोयल की गूंजी पुकारे बगिया में मरमर दुनिया में जगहर उतरी किरण की कतारें पिया खोलो के केवाड़ पिया खोलो के केवाड़ कोयल की गूंजी पुकारे कलियों में गुनगुन -गुन, गलियों में रुझुन अंबर से गाती बहारें पतझर को भूली हरडाली फूली बीती को हम भी बिसारें गूंगी थी घड़ियां गीतों की कड़ियाँ वीणा को फिर झनकारें माना कि दुख है विधना बेमुख है आओ उसे ललकारें पिया खोलो के केवाड़ पिया खोलो के केवाड़ कोयल की गुंजी पुकारे जो रो उठा उसने तो प्रभु के द्वार पर दस्तक दे दी उसने तो कह दिया पिया खोलो के बाढ़ पिया खोलो के बाढ़ रोने से ज्यादा बेहतर कोई दस्तक मंदिर के द्वार पर कभी दी ही नहीं गई है। वो तो श्रेष्ठतम दस्तक है उससे श्रेष्ठ फिर कुछ भी नहीं तो तुम अगर रो सकते हो तो प्रभु की तुम पर बड़ी कृपा है अनंत कृपा है आंसुओं को प्रार्थना बनने दो कुछ और करने को नहीं है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 कोई पुरुष रोने लगे तो लोग कहते अरे बंद करो क्या गैर मर्दानी बात कर रहे हो ये पागलपन की बातें है इनके कारण आदमी जड़ हो गया है स्त्रियां अब भी थोड़ी बेहतर हालत में है रो सकती कोई उनको रोकता नहीं कहती स्त्रियां चलो रोने दो स्त्रियां सौभाग्यशाली हैं इस दृष्टि से और सब तो से छिन गया है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 एक भी संदेश आशा का नहीं देते सितारे प्रकृति ने मंगल सकुन पथ में नहीं मेरे संवारे विश्व का उत्साह वर्धक शब्द भी मैंने सुना कब किंतु बढ़ता जा रहा हूं लक्ष्य पर किसके सहारे विश्व की अवहेलना क्या अपशगुन क्या दो नयन मेरी प्रतीक्षा में खड़े रो रोने से तुम्हारी आंखें साफ होंगी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 जब तुम आंसुओं से भीगी आंखों दो नयन मेरी प्रतीक्षा में खड़े किंतु बढ़ता जा रहा हूं लक्ष्य पर किसके सहारे विश्व की अवहेलना क्या अपसगुन क्या दो नयन मेरी प्रतीक्षा में खड़े वे दो नयन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 बीमारी का कोई इंफेक्शन आ जाए आंसू उसे मार डालते एक एक आंसू लाख लाख कीटाणुओं को मारने में सफल हो जाता है ये तो शरीर की बात हुई मैं कोई शरीर का डॉक्टर नहीं लेकिन मैं तुमसे कहता हूं आंसू तुम्हारे भीतर के भी बहुत से रोगों को मार डालते हैं जो दिल खोल कर रो सकता है उसका क्रोध समाप्त हो जाएगा जो दिल खोल कर रो सकता है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 प्रेम अपने में पर्याप्त है कोई और भेंट आवश्यक नहीं कोकिला अपनी व्यथा जिससे जताए सुन पपीहा पीर अपनी भूल जाए वह करुण उद्गार तुमको दे सकूंगा प्राण केवल प्यार तुमको दे सकूंगा प्राप्त मनी कंचन नहीं मैंने किया है ध्यान तुमने कब वहां जाने दिया है आंसुओं का हार तुमको दे सकूंगा प्राण केवल प्यार तुमको दे सकूंगा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 प्रेम ले आए सब ले आए हरिओं तत्सत आजिदन